संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजा के नीतिपूर्ण पूर्ण का वर्णन जी कहते हैं राजा को उद्योगी होना चाहिए जो स्त्री की भांति बेकार बैठा रहता है उस राजा के प्रशंसा नहीं होती इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है जैसे साहने वाले चूहों को निकल जाता है उसी प्रकार दूसरे राजाओं से लड़ाई न करने वाले राजा और घर न छोड़ने वाले ब्राह्मण इन दोनों को पृथ्वी निगल जाती है अर्थात वे साधन किए बिना ही सात अंग हैं। राजा मंत्री मित्र खजाना देश किला और सेना इनमें से किसी के भी विपरीत यदि कोई आचरण करे तो वह गुरु हो या मित्र मार डालने के ही योग्य है महाराज मरुत का कहा हुआ एक पुराना श्लोक है जो बृहस्पति के मतानुसार राजा के अधिकार पर प्रकाश डालता है उसका भाव यू है खमंड में भर कर कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान रखने वाला और कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो तो भी उसको दंड देने का सनातन विधान है राजा सगर ने तो नगर के लोगों का हित करने की इच्छा से अपने ज्य पुत्र का भी त्याग कर दिया था उसका नाम था असमंजर वह के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में डुबा दिया करता था इसलिए उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया अतः को प्रसन्न रखना ही राजा का सनातन धर्म है सत्य की रक्षा और व्यवहार में सरलता भी राजोचित कर्तव्य है दूसरों का धन चौपट न करो जिसको जो कुछ देना हो समय पर देने की व्यवस्था करे पराक्रमी सत्यवादी और क्षमाशील बना रहे ऐसा करने वाला राजा कभी सन्मार्ग से भट नहीं होता जो मन पर अधिकार रखता है, जिसने क्रोध को जीत किया है जिसे शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रयत्न में लगा रहता है और अपने गुप्त विचार दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता वही राजा होने योग्य है राजा को चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए संसार को धर्म संकर्ता से बचाना उसका सनातन धर्म है राजा किसी पर भी विश्वास न करे विश्वसनीय व्यक्ति का भी अत्यंत विश्वास न करे राजनीति के छह गुण होते हैं यदि शत्रु पर विजय की जय और वह अपने से बलवान सिद्ध हो तो उससे मेल कर लेना संधि नामक गुण है यदि दोनों में समान बल हो तो लड़ाई जारी रखना विग्रह है यदि शत्रु दुर्बल हो तो उस अवस्था में उसके दुर्ग आदि पर जो आक्रमण किया जाता है उसे ज्ञान कहते हैं अगर अपने ऊपर शत्रु की ओर से आक्रमण हो और शत्रु का पक्ष प्रबल जान पड़े तो उस समय अपने को दुर्ग आदि में रखकर जो आत्म की जाती है, है। वह आसन कहलाता यदि चढ़ाई करने वाला शत्रु मध्यम का हो तो द्वैधी भाव का सहारा लिया जाता है उसमें ऊपर कुछ और भाव दिखाया जाता है और भीतर कुछ और भाव रखा जाता है जैसे आधी सेना दुर्ग में रख कर आत्मरक्षा करना और आदि को भेजकर कर शत्रुओं के अन्न आदि सामग्री पर कब्जा करना आदि कार्य नीति के अंतर्गत है। से पीड़ित होने पर किसी मित्र राजा का सहारा लेकर उसके साथ लड़ाई छेना समाश्रम कहलाता है संधि विग्रह ज्ञान आसन भाव और समाश्रय इन सबके गुण दोषों पर सदा दृष्टि रखें। यमराज के समान न्याय करता हो और कुबेर के सदेश धन का भंडार इकट्ठा करे स्थान वृद्धि क्षय के हेतु दस वर्गों का मंत्री, राष्ट्र दुर्ग किला खजाना और दंड ये पांच प्रकृति कह गए हैं ये ही अपने और शत्रु पक्ष के मिलाकर दस वर्ग कहलाते हैं यदि दोनों के मंत्री आदि समान हो तो ये स्थान के हेतु होते हैं अर्थात दोनों पक्ष की स्थिति कायम रहती है अगर अपने पक्ष में उनकी अधिकता हो तो ये वृद्धि के साधक होते हैं और कभी हो तो क्षय के कारण बनते हैं सदा ज्ञान रखें, इनके भरण पोषण का प्रबंध न हो उनका पोषण करें। राजा को सदा प्रसन्न वदन रहना और हंसकर बातें करनी चाहिए वृद्धों की सेवा करें, आलस्य और लोभ को त्याग दे सत्पुरुषों के व्यवहार में मन लगावे संतुष्ट होने योग्य स्वभाव बनाए रखे श्रेष्ठ पुरुषों का धन न छीने दुष्टों से धन लेकर सतपुरुषों को दान करे। और कर ले तथा दूसरों को भी दे, मन को वश में रखे समय पर दान करे और सदा जो और भक्त हों, जिन्हें दुश्मन फोड़ न सके जो कुलीन निरोग और शिष्ट हों, तथा शिष्ट पुरुषों से संबंध रखते हों अपने सम्मान के रक्षक हो दूसरों का अपमान न करते हों धर्मपरायण, साधु और पर्वतों के समान अटल रहने वाले हों शास्त्रों के विद्वान लोक व्यवहार के ज्ञाता और शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखने वाले हों ऐसे लोगों को ही सहायक बनावे उन्हें अपने समान ही सुख भोग की सुविधा दे सिर्फ राजोचित छत्र धारण और हुकूमत करना इन्हीं दो बातों का अधिकार अपने पास उनसे अधिक रखे सामने अथवा परोक्ष में उनके प्रति एक साथ ही बर्ताव करे ऐसा करने वाले राजा को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता जो सब पर संदेह करता और सबके धन का अपहरण करता है वह लोभी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगों के हाथ मारा जाता है जो भोपाल बाहर भीतर से शुद्ध रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने का प्रयत्न करता है वह शत्रुओं का आक्रमण होने पर भी उनके वश में नहीं पड़ता यदि कहीं परास्त हुआ तो भी पीछे उन्हें प्रजाओं की सहायता से पूर्वक अपना स्थान कर कर लेता है। प्राप्त कर लेता है, है, प्राप्त जो क्रोध नहीं करता, व्यसन में नहीं फंसता, हल्का कर लगाता और इंद्रियों पर काबू रखता है वह सब लोगों का विश्वास पात्र बन जाता है जो बुद्धिमान त्यागी शत्रुओं की कमजोरी समझने में प्रवीण चारों वर्णों के न्याय अन्याय को जानने वाला शीघ्र काम करने वाला क्रोध को जीतने वाला उदार कोमल, कोमल वाला काम करने में संलग्न और आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाला है जिसके राज्य में मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं वही राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है जिसके राज्य में रहने वाले नागरिक न्याय अन्याय को समझते हों, जिसके देश के लोग अपने धर्म कर्मों में संलग्न शरीर में आसक्ति न रखने वाले जितेंद्रीय वश में रहने वाले आज्ञा कलह दूर रहने वाले और दान में रुचि रखने वाले हो वही वास्तव में राजा है जिस राजा के राज्य में छल कपट माया और का का अभाव हो, उसी के सनातन धर्म निर्वाह होता है जो विद्वानों का आदर करता और शास्त्रीय अर्थ के चिंतन तथा परोपकारी कार्य में लगा रहता है जो सत्पुरुषों के मार्ग पर चलता और दान किया करता है शत्रु जिसके गुप्त विचारों को न जान सके जासूसों को न पहचान सके वही राजा राज्य चलाने योग्य समझा जाता है राज्य चाहने वाले राजाओं के लिए प्रजाओं की रक्षा से बढ़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है मनु ने राज धर्म का वर्णन करते हुए दो श्लोक कहे हैं, जिनका भाव इस प्रकार है जैसे समुद्र की यात्रा में टूटी हुई नौका का त्याग कर दिया जाता है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह उपदेश न देने वाले आचार्य वेद मंत्र का उच्चारण न करने वाले ऋतिक रक्षा न करने वाले राजा कटुवचन बोलने वाली स्त्री गांव में रहने की इच्छा बालिक वाले और जंगल में रहना पसंद करने वाले नाई इन छ को त्याग दे